पातंजल योग प्रदीप दर्शन समन्वय वैशेषिक दर्शन सत्रह सुख सुख इष्ट विषय की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा अनुकूल स्वभाव होता है अतीत विषयों में उनकी स्मृति से और अनागत विषयों में उनके संकल्प से होता है सुख में मुख और नेत्र खिल जाते हैं विज्ञानियों को जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्प के बिना सुख होता है व विद्या शांति संतोष और धर्म विशेष से होता है अठारह दुख यह इष्ट के वियोग या अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है और सदा प्रतिकूल स्वभाव होता है अतीत विषयों में स्मृतिजन्य और अनागत विषयों में संकल्प जन्य होता है दुख में मुख मुरझा जाता है और दीनता आ जाती है उन्नीस इच्छा अपने लिए या दूसरों के लिए किसी अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना चाहना इच्छा है किसी वस्तु को इष्ट साधक या अनिष्ट निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है इच्छा दो प्रकार की होती है फल की इच्छा और उपाय की इच्छा फल सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है और सब उसके साक्षात और परंपरा से उपाय है बीस द्वेष प्रज्वलन स्वरूप देश द्वेष है यह प्रयत्न स्मृति धर्म और अधर्म का हेतु है अर्थात द्वेष से मारने या जीतने का प्रयत्न होता है जिससे द्वेष होता है उसकी बार बार स्मृति होती है दुष्टों से द्वेष में धर्म और श्रेष्ठों में द्वेष से अधर्म होता है क्रोध द्रोह मन्यु अक्षमा और अमर्ष ये द्वेष के भेद हैं इक्कीस प्रयत्न उद्योग उत्साह प्रयत्न है यह दो प्रकार का होता है क जीवनपूर्वक जो सोए हुए के प्राण अपानादि को चलाता है और जागृत काल में अंतकरण का इंद्रियों के साथ सहयोग कराता है ख इच्छा द्वेष पूर्वक हित के साधनों के ग्रहण में इच्छा पूर्वक प्रयत्न होता है और दुख के साधनों के परित्याग में द्वेषपूर्वक बाईस तेईस धर्म अधर्म वेद विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है यह पुरुष का गुण है कर्ता के प्रिय हित और मोक्ष का हेतु होता है इसके विपरीत प्रतिषिध कर्मों से अधर्म उत्पन्न होता है यह कर्ता के अहित और दुख का हेतु होता है धर्म और अधर्म को अदृष्ट कहते हैं चौबीस संस्कार यह तीन प्रकार का होता है क वेग यह पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन पांच द्रव्यों में कर्म से उत्पन्न होता है और अगले कर्म का हेतु होता है ख भावना यह अनुभव से उत्पन्न होता है स्मृति और पहचान का हेतु है विद्या शिल्प व्यायाम आदि में बार बार के अभ्यास से इस संस्कार का अतिशय होता है उसके बल से उस उस विषयों में निपुणता आती है ग स्थिति स्थापक अन्यथा किए हुए को फिर उसी अवस्था में लाने वाला संस्कार स्थिति स्थापक कहलाता है जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़ने से फिर सीधी हो जाती है संस्कार स्पर्श वाले द्रव्यों में रहता है इन 24 गुणों में से रूप रस गंध स्पर्श स्नेह सांसिधिक द्रव्यत्व बुद्धि सुख दुख, इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म भावना संस्कार और शब्द ये विशेष गुण हैं क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से निखेरते हैं और संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व नैमित्तिक द्रव्यत्व और वेग संस्कार ये सामान्य गुण हैं क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से नहीं निखेरते